देवी भागवत छठा स्कंद लक्ष्मीपुत्र एक वीर का चरित्र होता की बात सुनकर राजा रैम ने उस सुंदरी कन्या की ओर देखा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्म को सौंप दिया देते समय उन्होंने कहा सुबह तुम इस कन्या को पुत्री रूप से स्वीकार करो मन को मुग्ध कर देने वाली उस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थी उसे पाकर रानी रुक्म के मन में बड़ा आनंद हुआ वे ऐसी सुखी हुई मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो जात कर्म आदि सभी शुभ एवं मांगलिक संस्कार विधि पूर्वक कराए गए यज्ञांत में राजा ने ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी में दक्षिणा में प्रदान की तदनंतर ब्राह्मण वहां से विदा हो गए राजा रम्य के हर्ष की सीमा न रही पुत्र के सयाने होने से जैसे प्रतिदिन माता को हर्ष होता है रानी रुक्म रेखा भी वैसे ही आनंद का अनुभव करने लगी उस समय पुत्रवती रानी के मन में हर्ष का पार न था राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र के जन्म में मनाया जाता है पुत्री और पुत्र में किंचित मात्र भेद नहीं है यह मानकर माता पिता उस कन्या को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखने लगी सुबुद्धे मैं उन्ही राजा रैम्य मंत्री की कन्या हूँ मेरा नाम यशोवती है मैं और एकावली दोनों समान अवस्था की हूँ महाराज रैम ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था एकावली सदा मेरे साथ रहती थी हम दोनों रात दिन प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ घुमा करती थी एकावली को जहाँ सुगंधित कमल दिखाई पड़ते वह प्रायः वहीं चली जाती थी अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था एक समय की बात है गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे राजकुमारी सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई तब मैंने महाराज रैम्य से कहा राजन आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है इससे राजा रैम्य ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत से जलाशय तैयार करवा दिए और उनमें कमल लगवा दिए कमल खिल गए उन पर चारों ओर भौरे गूँजने लगे इतने पर भी कमलों में आसक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी उस समय राजा रैम्य की आज्ञा से बहुत से रक्षक हाथों में शस्त्र लेकर उसके साथ जाया करते थे मैं तथा दूसरी सखियाँ भी साथ रहती थी इस प्रकार वह सुंदरी राजकन्या मनोरंजन के लिए गंगा के तट पर निरंतर आती जाती रहती थी